हिन्नी बंको हिन्नी बिनी बंको और बूढ़ा फटीचर आदमी हिनी बिनी बंको अपने बड़े भाई के साथ एक घर में रहता था उनका घर जंगल के किनारे पर था उसका भाई उसे प्यार न करता था वह हिनी बिनी बंको को सारा दिन काम पर लगाए रखता था आलू की खेत में खुदाई करो मक्खन मतो शोरों की देखभाल करो तुम तो मूर्ख लड़के हो हिन्नी बंको उसका बड़ा भाई इस तरह उससे बातें करता था इसलिए हिनी बंको बस हर समय काम ही करता रहता था और वो प्रसन्न न था एक दिन एक बूढ़ा फटीचर आदमी उनके घर आया उसे पीने के लिए पानी चाहिए था इन बिनी बंको ने उसे पानी दिया बूढ़े फटीचर आदमी ने पानी पिया फिर उसने बिनी बंको की ओर देखा तुम प्रसन्न नहीं दिखाई देते उसने कहा। क्या बात है मेरा भाई मुझे प्यार नहीं करता इनिबीनी बंको ने कहा वह सारा दिन मुझसे काम करवाता है अच्छा बूढ़े फटीचर आदमी ने कहा यह तो ठीक बात नहीं है उसने अपनी पोटली खोली और एक फिडल वाद यानी वाद्यंत्र बचाया निकाला लो उसने कहा तुम यह फिडल बजाया करो तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी लेकिन मुझे तो फिडल बजाना आता ही नहीं हिन्नी बीनी बंको ने कहा अगर तुम्हारे मन में इच्छा होगी तो तुम सीख जाओगे बूढ़े फटीचर आदमी ने कहा अलविदा और इतना कहकर वह जंगल की ओर चला गया हिन्नी बीनी बंकों ने फिडल उठाया उसने उसे बजाने का प्रयास किया ची ची चा चा यह तो बड़ी डरावनी आवाज थी हिन्नी बिनी बंको ने फिडल रख दिया अगली सुबह हिनी बिनी बंकों का भाई चिल्लाया हिन्नी बिनी बंको मूर्ख लड़े लड़के जाओ आलू के खेत में खुदाई करो खुदाई करते करते हिनी बंको ने अपने फिडल के बारे में सोचा शीघ्र उसे अपने मन में एक गीत सुनाई दिया खोदो खोदो करो आराम खोदो खोदो करो आराम उल्टा घूमो पाव धड़ाम खोदो खोदो करो आराम यह तो अच्छा गीत है हिन्नी बिनी बंको ने कहा मैं इस गीत का नाम रखूंगा आलू के खेत का गीत उसने अपना काम पूरा किया और फिडल पर गीत बजाने के लिए घर की ओर भागा अगली सुबह हिन्नी बंको को मक्खन मतना पड़ा जब वह मखन मथ रहा था तब उसने मन में गीत उसके मन में गीत बज रहा था मतना मतना थम मतना मतना थम मतना मतना मतना मतना थम थम थम थम उसने यह गीत भी फिडल पर बजाना सीख लिया हर दिन हिनी बंको को अपने मन में एक नया गीत सुनाई देता उसने शुअर को ढूंढो गीत सुना उसने बाल्टी साफ करो गीत सुना उसने बुद्धू गिलेरी गीत और भाई चिल्लाया गीत भी सुना शीघ्र ही यह सारे गीत वह अपने फिडल पर बजा सकता था फिर एक दिन वही बूढ़ा फची फटीचर आदमी उनके घर आयानी बीनी बंग को उसके लिए पानी लाए धन्यवाद बूढ़े फटीचर आदमी ने कहा अब मुझे दिखाओ कि तुम फिडल कितना अच्छा बजा सकते हो हिनी बंग थोड़ा घबरा गया उसे लगा कि किसी कारण बूढ़ा फटीचर आदमी कम दरिद्र लग रहा था अगर उसने समझा कि हिनी बीनी तो बेकार संगीतकार था लेकिन हिनी बीनी ने अपना फिडल उठाया और कुछ फलों के लिए वह गीत सुने जो उसके मन में थे फिर वह फिडल बजाने लगा उसने बहुत देर तक बूढ़े फटीचर आदमी को संगीत सुनाया फिर वह रुक गया बस इतना ही उसने कहा मुझे इतने ही गीत आते हैं तुम फिडल बहुत अच्छा बजाते हो बूढ़े फटीचर आदमी ने कहा और यह गीत बहुत सुंदर है तुमने बहुत तो अच्छा लगता है बूढ़े फटीचर आदमी बूढ़ा फर्टीचर आदमी मुस्कुराया काम करने का यही सबसे बढ़िया ढंग है उसने कहा इन बिनी बंकों का, बंको का रहस्य नाश्ते से पहले इन्नी बिनी बंकों अपना फिडल बजाता वह दोपहर के खाने के बाद बजाता वह काम के बीच में बजाता हर रात सोने से पहले इन्नी बिनी बंको फिडल को थोड़ी के नीचे दबाकर उसे बजाता तुम इस फिडल के साथ कुछ अधिक ही मस्ती कर रहे हो उसके भाई ने कहा तुम्हें अधिक काम करना चाहिए मैं चाहता हूँ कि तुम सेम की फलियाँ लगाओ मुझे सिर्फ तीन सप्ताह में खाने के लिए सेम की फलियाँ चाहिए नहीं तो तुम्हारा यह फिडल मैं छीन लूँगा यह तो अन्याय है इन्नी ने कहा सेम उगाने के लिए तीन सप्ताह से अधिक समय लगता है वह तुम्हारी समस्या है उसके भाई ने कहा और दन था वो वो से चला गया हिनी विनी बंकु ने सेम के बीच बोए, फिर वह सोचने लगा और सोचता रहा आखिरकार उसे एक बात सुझाई दी उसने अपना फिडल उठाया उसे थोड़ी के नीचे दबाया और एक खास गीत बजाने लगा यह गीत था अपनी छोटी जड़ें बढ़ाओ खूब बढ़ाओ खूब बढ़ाओ उसने यह गीत हर दिन बजाया धरती के भीतर भीतर सेम के बीजों ने यह गीत सुना और वह झटपट बढ़ने लगे तीन सप्ताह के बाद हिनी बंकू ने बड़े कटोरे में सेम की फलियां भरकर भाई के सामने रख दी यह तुमने कैसे किया उसके भाई ने पूछा वह चिढ़ा हुआ था मैंने बहुत मेहनत की इन्हीं बिनी ने कहा और मेरा एक रहस्य भी है ठीक है अब तुम्हें और अधिक मेहनत करनी होगी उसका भाई बोला मैं चाहता हूं कि गाय पहले से दुगना दूध दे मुर्गिया पहले से दुगने अंडे दें, और सुअर पहले से दुगना मोटा हो जाए यह सब तीन हफ्तों में हो जाना चाहिए अन्यथा तुम्हारा फिडल मैं छीन लूंगा यह उचित नहीं है इन्हीं बीनी ने कहा गाय और मुर्गियां और सुअर जितना कर सकते हैं कर रहे वह तुम्हारी समस्या है भाई ने कहा और धन दला गया हिन्विनी बंकों ने अपना फिडल उठाया और खलिहान क्यों रहाया उसने गाय को एक खास गीत बजाकर सुनाया गीत का नाम था मेरी गाय प्यारी गाय वो मुर्गियों के बाड़े में गया उसने मुर्गियों को एक गीत सुनाया गीत का नाम था खुरचो नोचो कीड़े कचड़ा वो शोरों के बाड़े में गया और शोरों को एक गीत सुनाया यह गीत था पानी सुड़कने वाला गीत हिन्नी बीनी हर दिन गाय और मुर्गियों और शुअर को फिडल बजाकर अपने असाधारण गीत सुनाता यह गीत सुनकर उन्हें अच्छा महसूस होता और इस तरह तीन सप्ताह के बाद गाय दोगुना दूध देने लगी मुर्गियां दुबने अंडे देने लगी और सुर पहले से दुबना मोटा हो गया यह तुमने कैसे किया हिन्नी बंको के भाई ने पूछा वो बहुत छिड़ा हुआ दिखाई दे रहा था मैंने बहुत मेहनत की हिन्विबंको बोला और मेरा एक रहस्य भी है ठीक है अब तुम्हें और अधिक मेहनत करनी होगी उसके भाई ने कहा कल तक तुम घास के मैदान से सारी घास काट ढेर बना देना नहीं तो तुम्हारा फिडल मैं छीन लूंगा यह ठीक नहीं है हिन्नी बंखो बोला घास का मैदान तो बहुत बड़ा है वह तुम्हारी समस्या है उसके भाई ने कहा और दंदनाता हुआ चला गया हिनी बिनी बंकों ने अपना फिडल उठाया और नगर की ओर चल पड़ा वह नगर के बीचों बीच आ गया फिर वह फिडल बजाने लगा यह गीत था घास काटो ढेर बनाओ यह बहुत ही मधुर गीत था नगर में सब लोगों ने यह गीत सुना सबके बदन में गुदगुदी सी होने लगी सबके पाँव थिरकने लगे सबके हाथ हिलने लगे नगर में कोई भी सिर खड़ा ना रह जब हिनी बिनी बंको अपने घास के मैदान की ओर चला तो हर कोई उसके पीछे पीछे आने लगा सब मुस्कुरा रहे थे और हंस रहे थे और नाच रहे थे सब ने अपने घुटने घुमाए और अपने पाँव थिरकाए उन्होंने सारी घास काट डाली और घास के ढेर बना दिए फिर इतना मस्ती भरा गीत सुनाने के लिए इन्नी विनी बंको का उन्होंने धन्यवाद कहा सारी घास काट दी है और ढेर बना दिए हैं इनिविनिबंको ने अपने भाई से कहा तुमने यह कैसे किया उसके भाई ने पूछा वह सच में बहुत चिढ़ा हुआ था मैंने खूब मेहनत की इनिविनिबंको ने कहा और अब मैं तुम्हें अपना रहस्य भी बता दूंगा यह रहस्य है मेरा संगीत लेकिन मुझे एक और रहस्य भी तुम्हें बताना है मैं अब तुम्हारे लिए कोई काम न करूंगा तुम बहुत चिढ़े हुए रहते हो नगर में जो मेरे मित्र हैं उनसे मैं कुछ पैसे उधार लूंगा और मैं अपना फार्म खरीदूंगा लेकिन मेरा काम कौन करेगा भाई ने पूछा मैं नहीं जानता इन्हीं बिनी बंकों बोला वो तुम्हारी समस्या है इन्हीं बिनी और मिली बी इन्हीं बिनी को अपना नया फार्म बहुत पसंद था खेत में उपज अच्छी हुई और जो पैसे अपने मित्रों को देने थे वो उसने वो उसने दे दिए उसके पशु भी प्रसन्न थे बंको अब उन सब के लिए फिडर पर अपने खास गीत बजाता था इनिबीनी बंको बड़े मजे में था फिर एक दिन उसने किसी को फूल तोड़ते हुए देखा इनिबीनी बंको को लगा कि वह लड़की बहुत सुंदर थी उसे उसी पर उस लड़की से प्यार हो गया लड़की का नाम था मिली पी बंको का दिल जोर जोर से धड़कने लगा उसके पाँव कांपने लगे मैं उस मिलीपी के साथ विवाह करूंगा उसने कहा अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरा नाम इनिबिनी बंको नहीं लेकिन उसने सोचा कि पहले उसे ऐसा कुछ करना होगा कि मिली भी उसे प्यार करने लगे अब मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ मुझे बगीचे अच्छा से सारे घास पात निकाल दिए इस काम में बहुत समय लग गया और हिनी बिनी बंकू के कपड़े भी गंदे हो गए आखिरकार काम खत्म हुआ घंटी तो बजाने के लिए वह दरवाजे की ओर गया दरवाजे पर उसका भाई फूलों का बड़ा गुच्छा लिए खड़ा था हेलो मिली ने उस उसके भाई से कहा कितने सुंदर फूल हैं क्या मेरे साथ चाय पीने के लिए तुम भीतर नहीं आओगे धन्यवाद उसके भाई ने कहा उसने हिनीबिनी बंको की ओर देखा जाओ यहाँ से गंदे लड़के उसने कहा इस लड़की को तंग मत करो फिर भाई ने भीतर जाकर दरवाजा बंद कर लिया हिनी बीनी बंको घर चला गया मैं हार नहीं मारूंगा उसने कहा मैं उस मिली के साथ अवश्य विवाह करूंगा नहीं तो मेरा नाम हिनी बंको नहीं अगले दिन हिनी बंको ने एक बड़ा चॉकलेट केक बनाया फिर उसने स्नान किया अपने सबसे सुंदर कपड़े पहने और मिलीबी से मिलने चल दिया वह मिलीबी के घर के निकट पहुंचा ही था कि उसे पानी के उछलने की आवाज़ सुनाई दी हे hey, भगवान इन्हीं बिनी बंकों ने कहा उसने अपना केक जमीन पर रख दिया और तालाब की ओर भागा तालाब के बीच में एक छोटी भूरी बिल्ली थी घबराओ नहीं मैं तुम्हारी सहायता करूंगा इन्हीं बीनी बंकों ने चिल्लाकर कहा वह तालाब में कूद गया और बिल्ली की ओर तैरने लगा लेकिन जब वह बिल्ली के निकट पहुँचा तो बिल्ली बोली फर्च और तैरकर दूसरी ओर चली गई इन्हीं बीनी बंकों भी तैरकर वापस आ गया उसने सिर को झटका देकर अपने कानों से पानी बाहर निकाला फिर वो अपने केक को ढूंढने लगा केक वहाँ नहीं था कोई बात नहीं हिनी बोला मैं मिली बी को बिल्ली के विषय में बताऊंगा यह तो बड़ी मजेदार कहानी है घंटी बजाने के लिए वो मिली बी के घर के दरवाजे के निकट है दरवाजे चॉकलेट के पास उसका भाई केक लिए खड़ा था हेलो मिली ने उसके भाई को कहा कितना बढ़िया केक है क्या मेरे साथ चाय पीने के लिए तुम भीतर नहीं आओगे धन्यवाद उसके भाई ने कहा उसने हिनी मिनी बंकू की ओर देखा जाओ यहाँ से गीले लड़के उसने कहा इस लड़की को तंग मत करो फिर उसने दरवाजा बंद कर लिया इन्हीं इन्नी बिनिबंक को घर आ गया उसे समझ ना आ रहा था कि अब ऐसा क्या कर सकता था कि मिली भी उसे प्यार करने लगे इस कारण वो उदास हो गया उसने वह चीज़ उठाई जो उसे हमेशा खुशी देती थी उसका फिडल वो शहर करने निकल पड़ा चलते चलते अपनी भावनाओं को लेकर उसने कुछ गीत फिडल पर बजाए उसने पर्वत जैसा हृदय गीत और मार्स मेलो जैसे घुटने गीत बजाया उसने एक गीत बजाया जिसका नाम था भाई ले गया मेरा केक फिर उसने एक और गीत बजाया जो था बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे मिली ने अंतिम गीत सबसे अच्छा बजाया वह क्या कहे ठीक है कोई बात नहीं मिलीबी ने कहा मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ हम विवाह कब करेंगे कल इनिनी बंको बोला और उन्होंने विवाह कर लिया मिलीबी ने राह दिखाई बंको और मिली भी वर्षो तक फार्म में रहे वह प्रसन्न थे वो, वो खूब मेहनत करते थे और उनके पंद्रह बच्चे थे हिनी विनी बंको ने अपने सब बच्चों को संगीत सिखाया उसने उन्हें फिडल और बाशुरी और ढोल और भोपू बजाना सिखाया उसने तो सबसे छोटे बच्चे मेरविन को बड़ा पॉश ड्रम बजाना भी सिखा दिया और सबसे अच्छी बात तो बच्चों को यह सिखलाई कि नहीं गीत बजाने चाहिए जो अपने मन में सुनते थे शीघ्र ही सारे घर में संगीत सुनाई देने लगा था हर एक कोई न कोई गीत बजा रहा होता सिवाय मिली के वह सिर्फ संगीत सुनती तुम्हारी माँ अच्छी श्रोता है हिनी बिनी ने अपने बच्चों से कहा मेरे समझ में तो वह सबसे अच्छी श्रोता है हाँ मैं अच्छी श्रोता हूँ मिली भी बोली और जो संगीत तुम सब बजाते हो वो मुझे पसंद है लेकिन कभी तुम सब एक साथ क्यों नहीं बजाते हमारी बैठक में हमारा अपना ऑर्केस्ट्रा हो सकता है यह तो बड़ा अच्छा सुझाव है हिनी बिनी ने का चलो सब बैठक में आ जाओ सब बैठक में आ गए और एक साथ संगीत बचाने लगे डम डम चींची चींची का ब्ला ब्ला बहुत ही डरावनी आवाजें सुनाई थी रुको मिली भी चिल्लाई मैं यह सहन नहीं कर सकती उसने एक सिराना उठाकर अपने सिर पर रख लिया मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है ने मिली भी ने सिर के ऊपर से सिराना हटाया कुछ गड़बड़ है उसने कहा और मैं जानती हूं कि क्या गड़बड़ है तुम सब एक साथ अलग अलग गीत बजा रहे हो तुम सबको एक ही गीत बजाना चाहिए ओहिबीनिबंको ने कहा ओह पंद्रह बच्चों ने कहा मिली खड़ी हो गई तुम सब मिली बिल्ली पकड़े अपनी पूछ गीत बजाओ उसने कहा मैं यहाँ सामने खड़ी होकर हाथ हिलाकर तुम्हें संकेत देती रहूंगी कि कितना ऊंचा और कितना धीमा बजाना है उसने अपने हाथ लहराए और सब बिल्ली पकड़े अपनी पूछ गीत बजाने लगे अब बहुत ही मधुर संगीत बजा गीत के समाप्त होते ही हिनीबिनी बंकु दौड़कर मिलीबी के पास है और उसे गले लगाए तुम सच में सबसे अच्छी श्रोता हो उसने कहा और तुम सबसे अच्छी पत्नी भी हो मिलीबी ने भी उसे गले लगाया मिली भी ने भी उसे गले लगाया तुम स्वयं भी एक अच्छे पति हो और उसने कहा चलो और संगीत बजाते हैं हिनी बिनी की राजा से भेंट कई वर्ष बीत गए खेती बाड़ी करते करते हिन्नी बिनी बंकों का मन भर गया अब उसे खेती करना अच्छा न लगता था वह तो हर समय सिर्फ संगीत बजाना चाहता था लेकिन उसे पता न था कि ऐसी नौकरी उसे कहां मिल सकती थी एक सुबह उसने नाश्ते की ओर देखा और मुंह बनाते हुए बोला उफ आज मन बहुत खराब है ऐसा है मिलीपी पूछा क्या हुआ है बहुत थकान हो रही है ने और मुझे जुकाम लग रहा है बेचारा हिन्नी बिनी बंको मिलीपी बोली तुम हर समय संगीत बजाना चाहते हो पर घबराओ नहीं सब ठीक हो जाएगा ठीक इन्हीं विनिम को बोला फिर उसने अखबार उठाया और पढ़ने लगा उसका मुंह खुला का खुला रह गया देखो मिलीबी वह चिल्लाए यहाँ लिखा है कि राजा बीमार है उन्हें सारा दिन बिस्तर में रहना पड़ता है और किसी तरह भी उनका मन बहल नहीं रहा कितना बुरा हुआ मिलीबी ने बेचारे राजा अरे मुझे पता है कि मुझे क्या करना होगा इन्हीं ने कहा मुझे वहाँ जाकर उनके लिए संगीत बजाना होगा संगीत सुनकर उन्हें अच्छा लगेगा उसने अपना फीडर एक पोटले में बांध लिया और महल की ओर चल दिया मिली बी ने हाथ हिलाकर उसे अलविदा कहा चिंता नहीं करो उसने कहा सब ठीक हो जाएगा लेकिन जब हिन्नी बिनी बंको महल के पास पहुंचा तो पहरेदार ने उसे भीतर नहीं जाने दिया जाओ यहाँ से उसने कहा राजा इतने बीमार है कि तुमसे नहीं मिल सकते मैं प्रयास करूंगा कि वो अच्छा महसूस करे इन्नी बंको ने कहा लेकिन पहरेदार ने दरवाजे जोर से बंद कर दिया उफ इन बिनी सोचने लगा भीतर जाने के लिए मुझे कोई नया रास्ता खोजना होगा राजा को मेरी आवश्यकता है तभी उसने एक गाड़ी को महल के फाटक के पास रुकते देखा गाड़ी में राजा के घोड़ों के लिए घास पूछ रखी थी आ हा हिन्नी बिनी बंको ने कहा वह गाड़ी पर चढ़ गया और घास के भीतर छिप गया गाड़ी फाटक के अंदर चली गई और इस तरह हिन्नी बंको भी अंदर पहुंच गया घास से उसे छींके आने लगी और उसका जुकाम बढ़ गया पर उसने इस बात की परवाह नहीं की वह महल के अंदर था हिन्नी बंको राजा के सैन कच्छ तक सारे रास्ते छींके मार पा तब उसकी मुलाकात एक दूसरे पहरेदार से हुई जाओ यहां से पहरेदार ने कहा राजा इतने बीमार हैं कि तुमसे नहीं मिल सकते मैं अपने संगीत से उनका मन बहलाना चाहता हूँ हिन्नी बंको ने कहा मूर्ख मत बनो पहरेदार बोला उसकी बात सुनकर हिनी बंको को गुस्सा आ गया वह पहरेदार को बताना चाहता था कि उसका संगीत मूर्खतापूर्ण नहीं था लेकिन इसके बजाय हिनी बंको ने एक छींक मारी बहुत प्रचंड प्रचंड छींक इतनी प्रचंड थी कि पहरेदार उड़कर हॉल के दूसरी तरफ जा पहुंचा और फिर खिड़की से बाहर नीचे पक्षियों के लिए बने एक जल में जा गिरा हिन्नी बंको मुस्कुराया फिर उसने अपनी नाक साफ की और साई सहन कक्ष के अंदर आ गया कमरे के बीच में एक विशाल पलंग था जिसके चारों ओर पर्दे टंगे थे पर्दों के अंदर कोई व्यक्ति करा रहा था बेचारे राजा निबीनिबंको ने सोचा मैं उनका अभिवादन भी न करूंगा बस अपना संगीत सुनाऊंगा उसने अपना फिडर अपनी ठोडी के नीचे दबाया और बजाने लगा उसने मेरे कानों में घास गीत बजाया करहाने की आवाज बंद हो गई फिर उसने छीक ने पहरेदार गीत बजाया पर्दे के पीछे कोई धीरे धीरे हंसा उसने राजा के जय जयकार गीत बजाया वाह पर्दे के पीछे से आवाज आई मुझे लगता है कि मैं स्वर पहुंच गया हूँ या या संगीत सुना रहा है उस उसके अनुमान लगाने से पहले ही कि आवाज की आवाज किसकी थी पर्दे खुल गए और बूढ़ा फटीचर आदमी कूद कर बाहर आया लेकिन अब वो दरिद्र अवस्था में नहीं था उसने बैंगली रंग के कपड़े और सोने का मुकुट पहन रखा था यह तो आप है बोला या मैं हूँ राजा ने कहा मैं तुम्हें सदा पसंद करता था इन्नी बिनी बंको लेकिन अब तुम और भी प्रिय लगते हो तुमने फिर से मुझे अच्छा कर दिया है यह तो अच्छी बात है बंको ने कहा मैं भी आपको पसंद करता हूँ फिर तो राजा बोले मेरे विचार में तुम्हें यहाँ महल में आकर रहना चाहिए ताकि तुम हर समय मुझे संगीत सुना सको क्या मिली भी, भी आ सकती है इन्नी बिनी ने पूछा और मेरे पंद्रह बच्चे भी बेशक राजा ने कहा सबको ले आओ अब तुम मुझे कोई और गीत सुनाओ इन्नी बिनी ने कुछ फल सोचा मिली बिले जो कुछ कहा था उसे याद आया फिर अपने मन में उसने गीत सुना जितने भी गीत उसने अब तक अपने मन में सुने थे यह गीत उन सब गीतों से सुंदर गीत था यह गीत था सब कुछ ठीक है इन्हीं इनिबिनिबू ने यह गीत बजाकर राजा को सुनाया